नारायण नारायण आज का विषय है भगवान को केवल हमारी निष्ठा चाहिए तुम परमेश्वर से क्या मांगोगे तुम इतने कलेश सहकर इतनी दूर आए हो क्या विषय मांगने के लिए यदि तुम विषय मांगोगे तो परमेश्वर वे भी देंगे नहीं ऐसा नहीं हमारी तरह वे सीमित रूप में दाता नहीं हैं हम दान देंगे तो हमारे पास जो होता है उसका कुछ हिस्सा कम होता है लेकिन भगवान दान करते हैं तो उनके यहाँ जो भी हो उसकी मात्रा कम नहीं होती मान लो तुमने विषय मांगा और उनकी कृपा से तुम्हें विषय मिला तो क्या उससे तुम्हारा कल्याण होगा क्या उससे तुम्हें सच्चा संतोष होगा नहीं होगा क्योंकि देह का भोग आज एक गया तो कल फिर दूसरा आएगा ही अतः देह भोग आए तो आने दो हम उनसे यही मांगे, तुम्हें जिस स्थिति में मुझे रखना है उसमें रखो लेकिन संतोष दो उनके आगे गिड़गिड़ा कर तुम मुझे निर्विशय कर दो तुमसे और कुछ मांगने की मेरी इच्छा ही नहीं बस यही दान मुझे दो ऐसा अनन्या शरण होकर मांगो इसी में तुम्हारा कल्याण है भगवान को सिर्फ हमारी निष्ठा की आवश्यकता है अपनी अत्यंत पसंद की वस्तु के प्रति हमें जो प्रेम होता है वह प्रेम भगवान के प्रति निर्माण हो सात्विक गुणों के परे जाने के बिना भगवान से भेंट नहीं होती अतः उनके अनन्य शरण में जाने के सिवाय कुछ नहीं होगा जब तक हमारे भीतर अभिमान का अंश है तब तक हम शरण नहीं जा पाएंगे भिमान छोड़कर उनसे करुणा की भीख मांगो तो दयाघन परमात्मा तुम पर कृपा करने के लिए विलंब नहीं करेंगे संसार में जिसको जो पसंद आता है वही हम यदि करें तो उसे वह बहुत अच्छा लगता है भगवान को प्रेम के अतिरिक्त और अन्य किसी भी बात की आवश्यकता नहीं है निस्वार्थ बुद्धि की प्रेम भावना से ही हम भगवान को बद कर सकते हैं प्रेम से संसार को जीत सकते हैं प्रेम भगवान की दी हुई बात है हम अपने घर से प्रेम करना प्रारंभ करें सभी से प्रेम से से निष्कपट भावना प्रेम करने में गरीबी बाधा नहीं बनती और यदि रईसी हो तो बहुत देना नहीं पड़ता नाम स्मरण प्रेम स्वरूप ही है और सच्चे प्रेम में लेन देन का व्यवहार होता ही है अतः हम नाम लेंगे तो ईश्वर का प्रेम आएगा ही वह हमें प्रेम देगा ही नाम के लिए प्रेम नाम से ही पैदा होता है भगवान को यदि हम कुछ दे पाए तो केवल नाम ही है हम उसे नाम दें तो वह हमें संतोष देता है अत्यंत गोपनीय से गोपनीय बात मैं तुम्हें बताता हूँ नाम के प्रति अचल प्रेम यही वह गोपनीय बात है हम भगवान से प्रार्थना कर नाम स्मरण की लगन न छोड़ें तो वह हमारी सहायता करता है और तब हमारा मन अपने आप नाम स्मरण में रंग जाता है नारायण नारायण